जॉर्ज वाशिंगटन और चेरी का पेड़ ईमानदारी की कहानी जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में कई कहानियां और किताबें लिखी गई हैं जब अमेरिकी उपनिवेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था तो जॉर्ज वाशिंगटन ने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों की कमान संभाली जब नए देश को एक नेता की आवश्यकता थी तो वॉशिंगटन ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जॉर्ज वॉशिंगटन की ईमानदारी की कहानी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी बहादुर की सच्ची कहानियां इन्हें किवन दंती कहा जाता है क्योंकि किसी के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यह घटना वास्तव में घटी थी या नहीं क्या युवा जॉर्ज वाशिंगटन ने एक चेरी का पेड़ काटा था शायद नहीं लेकिन यह कि यह बताती है कि हर किसी के लिए सच बोलना कितना महत्वपूर्ण है आइए हम उस समय पर वापस जाएं जब जॉर्ज वाशिंगटन एक युवा लड़का था उसे अपने पिता से सिर्फ एक ऐसा उपहार मिला था जो उनके जैसे किसी भी लड़के को पसंद आता युवा जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए वो कितना अच्छा दिन था मैं छह साल की उम्र में उनके पास अपनी खुद की कुल्हाड़ी थी जॉर्ज को अपनी नई कुल्हाड़ी पर गर्व था कुल्हाड़ी उनके छोटे हाथों में ठोस लग रही थी उनका उसका ब्लेड चमकदार और तेज था जॉर्ज ने हवा में कुड़ी को घुमाया और उस पर सूरज की चमक को देखना चाहते थे जॉर्ज ने हवा में कुड़ी को घुमाया वो उस पर सूरज की चमक को देखना चाहते थे पिता ने उन्हें रोका यह कोई खिलौना नहीं है जॉर्ज पिता ने चेतावनी दी यदि तुम सावधान नहीं रहे तो यह बहुत नुकसान भी कर सकती है इसका उपयोग हमेशा बहुत सावधानी से करना जॉर्ज ने अपने पिता की बातों पर ध्यान दिया पिताजी उस उनसे एक आदमी की तरह बातें कर रहे थे वास्तव में किसी कुल्हाड़ी का मालिक होना एक गंभीर बात थी जॉर्ज ने वादा किया कि वो हमेशा उनके उसके साथ बहुत सावधानी बरतेंगे लेकिन जब वो बाहर गए तब जॉर्ज गंभीर कम और खुद को ज़्यादा उत्साहित महसूस करने लगे उन्हें परिवार के खेत में तमाम ऐसी चीज़ें दिखी जिन्हें वो काट सकते थे जॉर्ज ने खेत में कुल्हाड़ी का तेजी से परीक्षण करना शुरू किया पहले जॉर्ज ने मक्के के खेत के किनारे लगे खरपतवार पर अपनी कुल्हाड़ी का परीक्षण किया कुल्हाड़ी उनके पतले तनों से होकर गुजरी पर लंबे खरपतवारों की कतार झट से एक ढेर बन गई जॉर्ज मुस्कुराए उसके बाद उन्होंने मक्का के पौधों के मोटे डंटलों पर अपना निशाना बनाया गजब मक्के मक्के के तीन डंठल एक साथ गिर गए चौक गए उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को एक नए सम्मान के साथ देखा पिताजी ने सही कहा था उन्हें सावधान रहना होगा फिर जॉर्ज ने देखा कि एक भुट्टा जमीन पर गिरा पड़ा था भुट्टा मक्के मक्के की डंठल से भी मोटा था जॉर्ज की कुल्हाड़ी ने बिना किसी समस्या के भुट्टे को आधे में काट दिया मई के मकई के खेत के पास जॉर्ज अपने पिता के फलों के पेड़ों की ओर चल पड़े उनके पिता को अपने मीठे सेब आड़ू और नाशपाती पर गर्व था या उनके परिवार को खाने को मीठे फल देते थे पिताजी पेड़ों की शाखाओं की छटनी करते थे और किसी बीमारी के संकेत के लिए उनका मुआयना करते थे मिस्टर वॉशिंगटन ने अपने सबसे कम उम्र के पेड़ पर अतिरिक्त ध्यान दिया वो एक चेरी का पेड़ था और वो कहीं दूर से आए थे और वो कहीं दूर से आया था जब मिस्टर ने इसे लगाया था, तब चेरी का पेड़ सिर्फ एक छोटा पौधा था हर साल मिस्टर मजबूत होते हुए इस उन्होंने सोचा इस, वो इस साल फल भी देगा मिस्टर वाशिंगटन ने लाल लाल चेरीज के बारे में सोचा फिर उन्होंने सोचा की उन चेरीज से वाशिंगटन क्या क्या बना सकती थी वो खुद पर मुस्कुराया और उन्होंने चेरी के पेड़ को प्यार से सहलाया जब मिस्टर वॉशिंगटन रात का खाना खाने के लिए घर वापस गए तब जॉर्ज भागकर उनके पास गए और उन्होंने कहा पिताजी ये कुल्हाड़ी बहुत अच्छी तरह से काम करती उनके पिता मुस्कुराए हाँ मैंने तुम्हें इसका आज देखा उपयोग करते हुए इस तरह के अद्भुत उपहार के लिए फिर से धन्यवाद पिताजी जॉर्ज ने कहा और फिर वो रात के खाने के लिए अंदर भागे जब वो रात के खाने के लिए बैठे जॉर्ज ने कमरे में एक कमरे के कोने में अपनी कुल्हाड़ी रख दी पर खाने के दौरान वो लगातार उसे टकटकी लगाए देखते रहे पर उसके साथ आगे क्या करेंगे जॉर्ज की मां ने देखा कि जॉर्ज कुल्हाड़ी को निहार रहे थे मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किसी उपयोगी काम के लिए करना चाहिए जॉर्ज मां ने कहा कल मैं तुम्हें आग जलाने के लिए लकड़ी काटने का काम दूंगी जरूर माँ जॉर्ज ने कहा मैं आज रात कोई ही वो काम शुरू कर सकता हूँ श्रीमती वॉशिंगटन ने कहा उससे पहले तुम्हें अच्छी नींद की आवश्यकता होगी जॉर्ज ने अपने बिस्तर के नीचे अपनी कुल्हाड़ी रखी वो बिस्तर पर लेट गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जॉर्ज को काफी देर तक नींद ही नहीं आई वह सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे उन्होंने अपने आप को लकड़ी का एक ऊंचा ऊंचे ढेर को काटते हुए देखा और फिर टीले और फिर जलाऊ लकड़ी के पहाड़ को अंत में जब जॉर्ज सोए तो उन्होंने सपने में खुद को एक महान लकड़ाहरा जैसे देखा अपनी कुल्हड़ी के एक बार से उन्होंने पूरे जंगल को आटे डाला था अगली सुबह जॉर्ज ने फटाफट नाश्ता किया अंतिम कौर निकलते ही उन्होंने माँ से कहा मैं अब लकड़ी काटने को तैयार हूँ माँ ने उन्हें घर के पीछे लकड़ी के तनों को का ढेर दिखाया जॉर्ज ने लकड़ी के तनों का ढेर देखा वो लकड़ी का ढेर एक पहाड़ नहीं था वो मुश्किल से एक टीला था फिर जॉर्ज काम पर लग गए उन्होंने लम्बी पतली शाखाओं को छोटी छोटी जलाऊ लकड़ियों में काटा फिर उन्होंने उनके और छोटे छोटे टुकड़े किए उनके और छोटे टुकड़े करना मुश्किल था फिर वो अंदर माँ को यह बताने गए कि उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया था मैंने काम खत्म कर दिया मां क्या मेरे लिए और कोई काम है जॉर्ज ने पूछा नहीं जॉर्ज अब तुम जाकर खेल सकते हो माँ ने कहा जॉर्ज खेलना नहीं चाहते थे वो और लकड़ियां काटना चाहते थे जॉर्ज बाहर गए जॉर्ज ने अपनी कुल्हाड़ी का फिर से परीक्षण करने का फैसला किया उन्होंने मोटे बाढ़ के खंभे पर वार किया पहले वार में कुल्हाड़ी का ब्लेड लकड़ी में धस गया जॉर्ज ने उसे निकालने जॉर्ज को उसे निकालने के लिए खींचना पड़ा ठीक है बहुत मोटी थी जॉर्ज ने सोचा फिर उन्होंने युवा चेरी के पेड़ के तने को देखा उन्हें चेरी के पेड़ का तना बिल्कुल सही लगा वो सेब और नाशपाती के पेड़ों जैसे अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ था जॉर्ज ने चेरी के पेड़ पर वार किया ब्लेड पेड़ के तने में धस गया लेकिन आसानी से मुक्त हो गया पेड़ को काटने के लिए उन्हें कुल्लाड़ी के कुछ और वार करने पड़े फिर पेड़ गिर पड़ा जॉर्ज ने उसे काट दिया जब जॉर्ज गिरे हुए पेड़ को गर्व से देख रहे थे तब उन्हें याद आया कि उनके पिताजी वो चेरी का पेड़ उनके पिताजी को वो चेरी का पेड़ कितना पसंद था उन्हें यह भी याद आया कि कैसे पिताजी ने उसे उन्हें कुल्हाड़ी के साथ सावधानी बरतने को कहा था उसके बाद जॉर्ज जल्दी से लकड़ी रखने वाली कोठरी में गए और वहाँ जाकर एक अंधेरे कोने में बैठ गए मिस्टर वॉशिंगटन ने घर के रास्ते में गिरे हुए चेरी के पेड़ को देखा उन्होंने देखा कि उसके धड़ को कई वार करके काटा गया था तब उन्हें एहसास हुआ कि घर में कोई चेरी नहीं होगी कोई चेरी की मिठाई भी नहीं होगी उनकी सारी मेहनत और देखभाल के बाद चेरी का पेड़ नष्ट हो गया था जॉर्ज के पिता उदास होकर घर लौटे जॉर्ज ने अपने पिता को कोठरी के सामने से गुजरते हुए देखा धीरे धीरे उन्होंने पिता का घर तक पीछा किया उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ रखी पिताजी ने दरवाजे में जॉर्ज को घुसते हुए सुना उन्होंने जॉर्ज की तरफ देखा उन्होंने जॉर्ज की कुल्हाड़ी को देखा जॉर्ज साफ देख सकते थे कि पिताजी बहुत गुस्से में थे जॉर्ज उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो कि मेरे चेरी के पेड़ को किसने काटा है जॉर्ज ने गहरी सांस ली उन्होंने सजा पाने के बारे में नहीं सोचने की कोशिश की उसके बजाय जॉर्ज ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता पिताजी मैंने ही आपकी चेरी के पेड़ को काटा है जॉर्ज ने अपने पैरों की तरफ देखा उन्हें रोना आ रहा था मैं कुलाड़ी के साथ सावधान नहीं था मुझे खेद है पिताजी फिर उन्होंने अपनी सांस रोकी और सजा का इंतजार किया जॉर्ज ने अपने पिता के हाथों को अपने कंधों पर महसूस किया मुझे देखो बेटा मिस्टर वॉशिंग्टन ने कहा फिर जॉर्ज ने बड़ी हिम्मत करके अपने पिता की ओर देखा जॉर्ज को आश्चर्य हुआ कि पिताजी नाराज नहीं लग रहे थे वास्तव में मिस्टर वॉशिंगटन शांत दिख रहे थे तुम बहुत ईमानदार हो बेटा मिस्टर वाशिंगटन ने कहा और वो मेरे लिए किसी भी चेरी के पेड़ से ज्यादा मूल्यवान है बेशक जॉर्ज के पिता निराश थे अब कोई चेरी की मिठाई नहीं होगी लेकिन सच बताने के लिए उन्हें अपने बेटे पर गर्व था यह या हमेशा याद रखना हमेशा सच बोलना जॉर्ज के पिता ने जोड़ा जॉर्ज उन शब्दों को कभी नहीं भूले उसके लिए वो पूरे जीवन के लिए उनके लिए वो पूरे जीवन के लिए एक शबक ईमानदारी की कहानी युवा युवाड़ी साज ने अपने से गलती को छिपाने की कोशिश नहीं की जॉर्ज जानते थे कि सच बताना ही सही होगा हालांकि उनके पिताजी उन्हें दंड दे सकते थे पर पिताजी ने उन्हें माफ किया और साथ में उनकी ईमानदारी की उन्होंने प्रशंसा भी की कभी कभी सच बोलना डरावना लगता है क्या सजा मिलने के बावजूद तुमने कभी सच बोला है जब कोई आहत हो या उसे चोट लगे तब अक्सर ईमानदार होना मुश्किल होता है डर के बावजूद सच बोलना हमेशा बेहतर होता है समाप्त